संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व परीक्षित की मृत्यु का कारण श्री सौनक जी ने कहा सूतनंदन राजा जन्मेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार से वर्णन कीजिए उग्र सर्वाजी ने कहा राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी मैं उनकी मृत्यु का वृत्तांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो मंत्रियों ने कहा महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा उदार और प्रजापालक थे हम बहुत संक्षेप से उनका चरित्र आपको सुनाते हैं आपके धर्मज्ञ पिता मूर्तिमान धर्म थे उन्होंने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में संलग्न चारों वर्णों की प्रजा की रक्षा की थी उनका पराक्रम अतुलनीय था वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे उनका कोई द्वेषी था और न वे ही उनका न कोई द्वेषी था और न वे ही किसी से द्वेष करते थे वे सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे उनके राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र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 कुरवंश के परीक्षण परीक्षण होने पर उनका जन्म हुआ था उसी से उनका नाम परीक्षित हुआ वे राज धर्म और अर्थशास्त्र में बड़े कुशल थे वे बड़े बुद्धिमान धर्म से भी जितेंद्रिय और नेत निपुण थे उन्होंने 60 वर्ष तक प्रजा का पालन किया इसके बाद सारी प्रजा को दुखी करके वे परलोक सिधार गए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 वे मौनी थे उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया परंतु वे कुछ नहीं बोले उस समय राजा भूखे और थके माँदे थे इसलिए मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए उन्होंने यह नहीं जाना कि ये मौनी है इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे राजा ज्यों के त्यों वहाँ से उल्टे पांव राजधानी में लौट आए मौनी ऋषि शमिक के पुत्र का नाम था श्रृंगे वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था जब महातेजस्वी श्रृंगे ने अपने सखा के मुँह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया उसने हाथ में जल लेकर आपके पिता को साप दिया जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ साँप डाल दिया उस दुष्ट को तक्षक नाक क्रोध करके अपने विष से सात दिन के भीतर ही जला देगा लोग मेरी तपस्या का बल देखें इस प्रकार साप देकर शिंगे अपने पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई श्रमिक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुणी दिव्य शिष्य गौरवमुख को भेजा गौरवमुख ने आकर आपके पिता से कहा हमारे गुरुदेव ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि राजन मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है आप सावधान हो जाए तक्षक अपने विष से सात दिन के भीतर ही आपको जला देगा आपके पिता सावधान हो गए सातवें दिन जब तक्षक आ रहा था तब उसके काश्यप नामक ब्राह्मण को देखा उसने पूछा ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं काश्यप ने कहा जहाँ आज राजा परीक्षित तो को तक्षक सांप जलावेगा वहीं जा रहा हूँ मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूँगा मेरे पहुँच पर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेगा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 तदनंतर आपका राज्याभिषेक संपन्न हुआ यह कथा बड़ी दुखद है फिर भी आपकी आज्ञा से हमने सब सुना दिया तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तं कृषि को बहुत भी बहुत परेशान किया है आप जैसा उचित समझे करें जन्मेजा ने कहा मंत्रियों तक्षक के डसने से वृक्ष का राख की ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है